फिर तुम जीवन के आस्वाद को भोग नहीं सकते फिर तुम सिर्फ जीवन से पीड़ित दुखी और संतुष्ट होते हो हिंता की ग्रंथी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स अगर एक ही होती तो भी ठीक था तो शायद कोई हम रास्ता भी बना लेते अल्फ्रेड एडर्न ने तो हिंता की ग्रंथी शब्द का प्रयोग किया है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 कोई संगीतज्ञ है कोई प्रतिमा गढ़ता है कोई चित्रकार है कोई मूर्तिकार है करोड़ करोड़ लोग हैं तुम्हारे चारों तरफ और हर आदमी में कुछ ना कुछ खूबी है बिना खूबी के तो परमात्मा किसी को पैदा करता ही नहीं और जिसके भीतर हीनता की ग्रंथी है उसकी नजर सीधी खूबी पर जाती है कि दूसरे आदमी में कौन सी खूबी क्योंकि जाने अनजाने वो हमेशा तोल रहा है कि मैं कहीं किसी से पीछे तो नहीं हूं तो उसकी नजर झट से पकड़ लेती है कि कौन सी चीज है जिसमें मैं पीछे हूं तो जितने लोग हैं उतनी हीनताओं का बोझ तुम्हारे ऊपर पड़ जाता है तुम करीब करीब हीनताओं की कतार से घिर जाते हो भीड़ तुम्हें चारों तरफ से दबा लेती तुम उसी के भीतर तड़फड़ाते हो और बाहर निकलने का कोई भी उपाय नहीं क्योंकि क्या करोगे तुम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 का क्या कर सकता था मेरा वजन 100 पाउंड उसका डेढ़ सौ पाउंड फिर भी तुमने कुछ तो किया होगा उसने कहा मैंने किया ये कि स्त्रियों की फिक्री छोड़ दी उस दिन से हनुमान अखाड़े में भर्ती हो गए हनुमान चालीसा पढ़ता हूं दंड बैठक लगाता हूं फिर डेढ़ सौ पाउंड मेरा भी वजन हो गया दो साल में फिर मैंने एक स्त्री खोजी गया समुद्र तट पर वहां बैठे नहीं था कि एक आदमी आया उसने फिर लात मारी रेत में मेरी आंखों में धूल भर दी फिर मेरी प्रेसी से हंसी मजाक करने लगा मैंने कहा आप तो तुम कुछ कर सकते थे कहा क्या कर सकते थे मैं डेढ़ सौ का वो 200 सौ पाउंड का तो आप क्या करते हो उसने कहा फिर हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ फिर हनुमान अखाड़े में व्यायाम करता हूं लेकिन अब आशा छूट गई क्योंकि दो पाउंड का हो जाऊंगा क्या भरोसा कि ढाई पाउंड का आदमी नहीं आ जाएगा तुम कभी भी हीनता के बाहर नहीं हो सकते उस रास्ते से कितने लोग हैं कितने विभिन्न रूप हैं कितनी विभिन्न कुशलताएं हैं योग्यताएं है, तुम उसमें दब मरोगे एल्फर्ड एडर ने मनुष्य की सारी पीड़ाओं चिंताओं का आधार दूसरे के साथ अपने को तोलने में पाया है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 और जब तुम शक्तिशाली होना चाहोगे तो तुम पाओगे कि तुम शक्तिहीन हो जितना ही तुम शक्तिशाली होना चाहोगे उतनी ही तुम्हारी आशक्ति का तुम्हें पता चलेगा क्योंकि जगह जगह तुम्हारी शक्ति की सीमा आ जाएगी सिकंदर और नेपोलियन और हिटलर भी चुग जाते उनकी भी शक्ति की सीमा आ जाती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 पंद्रह मील दौड़ सकता है वो उसके लिए सामान्य तुम एक घंटे में पांच मील भी दौड़ गए तो मुसीबत में पड़ोगे वो तुम्हारे लिए सामान्य नहीं कौन तय करेगा कहा तय होगी हो ये बात कि क्या सामान्य औसत क्या है एडलर कहता है औसत में जीना चाहिए तो तुम इतने ज्यादा पीड़ित ना होगे लेकिन औसत कहां है कैसे तय करोगे और तुम ही तो तय करने वाले हो और तुम ही रुग्ण हो तुम्हारे रोक से ही तय होगा कि औसत क्या है अगर तुमसे कोई पूछे कि एक आंकड़ा बता दो कितने रुपए से तुम राजी हो जाओगे कैसे बता पाओगे और अगर कोई कहता हो कि जितना तुम बताओगे उतना हम देने को तैयार हैं, तब तुम और मुसीबत में पड़ जाओगे दस हजार मन कहेगा क्यों दस हजार की बात कर रहे हो जब बीस मांगे जा सकते एक बड़ी पुरानी कहानी एक युवक सत्य की खोज में था वो सभी परीक्षाएं उत्तीर्ण हो गए उसको भरोसा था कि अब गुरु कह देगा कि अब तुम जा सकते हो संसार में अब तुम योग हो गए लेकिन गुरु ने कहा तो सब परीक्षाएं उत्तीर्ण हो गया आखिरी बाकी रह गई और आखिरी परीक्षा मैं नहीं ले सकता उस परीक्षा का स्वभाव ही ऐसा है वो तू पीछे समझ पाएगा कि उस परीक्षा के लिए तुझे मुझे कहीं भेजना होगा तो ये वकने कहा भेजें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 लोग उस अवस्था में रहे होंगे जिसकी लाओ से बात करता है कि जब ज्ञान की बीमारी उन्हें पकड़ी न थी लेकिन यह युवक तो ज्ञान की बीमारी में पड़ गया था यह तो सब परीक्षाएं उत्तीर्ण कराया था यह तो सुशिक्षित हो गया था तो इसने सोचा कि सुबह ही वहां पहुंच जाना चाहिए जब सम्राट के पास ही जा रहे हैं तो वह तीन बजे रात से ही वहां जाके खड़ा हो गया कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई और पहले पहुंच जाए कोई आया भी नहीं कोई क्यों भी ना लगा सुबह जब बोर हुई सम्राट बाहर आया तो वह अकेला ही था पता था उसे कि सम्राट पूछेगा क्या चाहते हो तो वो सोचता रहा सोच सोच के उसका सिर घूमने लगा जितना उसने सोचा उतने ही आंकड़े बड़े होते गए आंकड़ों की कोई कमी सम्राट आया उसने कहा क्या चाहते हो उस युवक ने कहा कि तय नहीं कर पा रहा हूं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 तो अब तो मैं एक ही प्रार्थना करता हूं कि जो भी आपके पास है सब मुझे दे दे आप जो कपड़े पहने हैं इन्हीं को पहने हुए बाहर निकल जाएं। सोचा था कि सम्राट घबरा जाएगा बचने की तरकीब करेगा लेकिन सम्राट प्रफुल्लित हो गया उसने आकाश की तरफ हाथ उठाया और कहा परमात्मा धन्यवाद जिस आदमी की मुझे प्रतीक्षा थी वो आ गए वो लड़का थोड़ा घबराया उसने कहा बात क्या है आप बड़े प्रसन्न मालूम होते हैं उसने कहा मैं बहुत थक गया इस महल इस साम्राज्य इस उपद्रव से कोई मांगने नहीं आता अब किसी पे जबरदस्ती तो दिया नहीं जाता अब तुम आ ही गए अपनी तरफ से तुम्हारी बड़ी कृपा है तुम भीतर जाओ मैं बाहर जाता उसने कहा कि एक कृपा और करें आप एक चक्कर और लगाए मुझे एक बार और सोच लेने थे इतना समय दिया थोड़ा समय और सम्राट ने कहा कि नहीं अब तुम कह ही चुके हो पर युवक ने पैर पकड़ लिए तो सम्राट ने कहा तुम्हारी मर्जी सम्राट एक चक्कर लगा के आया वहां युवक को उसने पाया नहीं दरवान को वो कह गया था कि जब सम्राट ही भागने को उत्सुक तो हम क्यों फंसे वो भाग गया था कहा तय करोगे सब पर ही जाके तय होगा और सब पाके भी तृप्ति नहीं होती सम्राट प्रसन्न देने को सब भी मिल जाए तो तुम्हारी हीनता का कुआं भरेगा नहीं वो दुष्पूर है वो खड्ड ऐसा है कि उसमें कोई तलहटी नहीं है तुम जितना डालते जाओगे उतना ही वो पीता जाएगा और जितना ज्यादा तुम पीते जाओगे उतना ही पता चलेगा कैसे हीन हो नहीं एडलर के पास सुझाव नहीं एडलर कहता है समझाने बुझाने से एक बौद्धिक प्रौढ़ता से सब ठीक हो जाएगा लेकिन सब ठीक हुआ नहीं खुद एडलर के जीवन में ही ठीक ना हुआ एडलर था शिष्य का लेकिन फिर महत्वाकांक्षा पकड़ गई कि ये तो शिष्य ही रहूंगा कितना ही बड़ा हो जाऊं गुरु फ्राइड ही रहेगा तो गुरु से झगड़ के अलग हो गए और फिर पूरी जिंदगी कोशिश की कि एक अलग ही मनोविज्ञान को निर्मित कर ले वही महत्वाकांक्षा जिसको वो दूसरों में हल करने जा रहा है वही महत्वाकांक्षा खुद पकड़ ली अब फ्राइड और एडलर के बीच बड़ी वनष्य की स्थिति बनी रही जो अपना नहीं हल कर पाता वो दूसरे का कैसे हल कर पाएगा एक बड़ा प्रसिद्ध मजाक है एडलर के संबंध में कि वो एक सभा में बोलता था तो उसने अपना सिद्धांत समझाया और जब भी वो सिद्धांत समझाता था तो वो ये कहता था कि जिन जिन लोगों में किसी तरह की कमी होती है वही लोग उस कमी को पूरी करने के लिए महत्वाकांक्षा से भर जाते अक्सर देखा गया है कि काना आदमी चालाक हो जाता है पुरानी कहावतें हैं कि काने से जरा सावधान रहना काना सुबह मिल जाए तो अब सगुन रहा है सारी दुनिया में क्या कारण क्योंकि काने के पास एक आंख कम उस आंख की कमी वो कैसे पूरी करता है करेगा उसे पूरा करना ही पड़ेगा वह चालांकी से पूरी करता है वो ज्यादा चालांक हो जाता है वो एक ही आंख से दो आंख का काम लेने की कोशिश करने लगता है इससे चालांकी पैदा होती वो कनिंग हो जाता है इसलिए कान आदमी को तुम सीधा सरल ना पाओगे उसमें कुछ ना कुछ तिरछापन होगा और काने सब तरह की कोशिश करेंगे कि आंख वालों को कैसे हरा दें क्योंकि इसके सिवा वो अपनी श्रेष्ठता कैसे सिद्ध कर पाएंगे एडलर कहता था कि बचपन में जो लोग ठीक से नहीं चल पाते या जो बच्चे देर से चलते हैं वो बड़े दौड़ाक हो जाते हैं बाद में वो दुनिया में जो ओलंपिक प्रतियोगिताएं जीतते हैं वे वही बच्चे हैं जो बचपन में देर से चले क्योंकि उनको कमी पूरी करनी उनको दुनिया को दिखला देना कि तुम यह मत समझना कि हम कोई धीमे धीमे चलने वाले हमारा कोई मुकाबला ही नहीं ये समझा रहा था एडलर एक सभा में एक आदमी ने उठकर कहा और क्या हम यह समझे कि जिनके मन में कुछ खराबी होती है वो मनोवैज्ञानिक हो जाते इस मजाक में थोड़ी सच्चाई मालूम पड़ती क्योंकि न तो फ्रायड स्वस्थ है मन से जिसने इस सदी के मनोविज्ञान को जन्म दिया न उसका प्रतिस्पर्धी एडलर जुंग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 लेकिन बूढ़ा आदमी हड्डी ही हड्डी हो जाता है लोच खो जाती झुकना बंद हो जाता है सख्त हो जाता है पक्षाघात की अवस्था आ गई बूढ़ा आदमी झुक नहीं सकता शरीर से यही तो मौत का लक्षण है कि मौत करीब आ रही क्योंकि जीवन तो वहीं बहता है जहां झुकना है और न केवल शरीर के संबंध में यह सच है मन के संबंध में भी यही सच है छोटा बच्चा मन से झुकने को हमेशा राजी है इसलिए तो छोटे बच्चे सीखने में समर्थ बूढ़ा आदमी सीखने में असमर्थ हो जाता मन भी नहीं झुकता बगीचे में जाके माली से पूछो तो कहता है कि वृक्ष को अगर झुकाना हो कोई ढंग देना हो तो तभी दिया जा सकता है जब पौधा छोटा हो और लोचपूर्ण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 अकड़ वाले आदमी के लिए हम यही तो कहते हैं कि वो आदमी ऐसी अकड़वाला है कि टूट सकता है झुक नहीं सकता और समस्त अहंकारियों की शिक्षा यही है कि टूट जाना मगर झुकना मत लाओसे की शिक्षा बिल्कुल भिन्न है लाओसे कहता है ऐसा टूटने की जल्दी क्या ऐसा टूटने का आग्रह क्या आत्मघात के लिए इतनी उत्सुकता क्यों झुक जाना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 और जिस घास के पौधे ने तूफान में बहने की कला जान ली वो तूफान पर सवार हो गया उसे तूफान मिटाना सकेगा अब आ जाए और बड़े तूफान भी अब महा तूफान और आंधिया उठे तो भी इस पौधे को कुछ भी ना कर सकेंगे वो सो जाएगा जमीन पर तूफान गुजर जाएगा तूफान सदा नहीं रहते आते हैं चले जाते तूफान के जाने के बाद तुम देखोगे बड़े बड़े वृक्ष उखड़े पड़े हैं उनकी जलन टूट गई उनके प्राण पखेड़ उड़ गए छोटे छोटे घास के पौधे वापस लहला रहे पहले से भी ज्यादा ताजे तूफान सिर्फ उनके धूल झड़ा गया इससे ज्यादा कुछ भी तूफान न कर पाए लाओसे को बहुत प्रिय है झुकने की कला वो कहता है जब तुम्हें कोई झुकाने आए तुम पहले से ही झुक जाना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 जो बाप छोटे बच्चे से लड़ने लगे उसको तुम मूढ़ कहोगे लड़ने में मूढ़ता है झुकझाने में बोध है समझ है। और बेटा अगर यह भी अनुभव कर ले कि हम जीत गए तो हर्ष क्या है जितनी तुम्हारी समझ गहरी होगी उतना ही तुम दूसरे को जीतने का मौका दोगे अभी ना समझ है बच्चा है अभी जीतने में रस है जीत लेने दो उतना ही तुम्हारे जीवन से संघर्ष और प्रतिरोध कम हो जाएगा तुम सभी को जीतने का मजा लेने दो लाओ से कहता आखिर में वो उन्होंने जो जीतना समझा था वो पाएंगे कि जीते तुम और हारे वो बच्चा कभी तो बड़ा होगा तब जानेगा कि बाप का कितना गहन प्रेम था कि वो हार गया था बच्चा कभी तो जागेगा और समझेगा बच्चे को हराने की कोशिश मत करना क्योंकि उसमें तुम बच्चे की के विकास की संभावना को तोड़ दोगे लड़ते वही हैं जो बचकाने और लड़ने वाला कभी जीतता नहीं क्योंकि एक बार तुम्हें लड़ने की लत पड़ गई तो तुम मुश्किल में पड़ोगे प्रसिद्ध कहानी है मौलाना सुद्दीन के जीवन में वो जिस चाय घर में चाय पीने आता था उसके सामने बैठा रहता अक्सर एक लड़का था सैतान वो आता और उसकी पगड़ी को हाथ मार देता पगड़ी नीचे गिर जाती वो अपनी पगड़ी फिर बांध लेता ना तो उसने कभी उस लड़के को कुछ कहा जैसे कुछ हुआ ही नहीं चाय घर के दूसरे लोगों ने भी कई दफे कहा कि नसरुद्दीन ये जरा जरूरत से ज्यादा बात हुई जा रही और तुम इस लड़के को बिगाड़ रहे हो और अब इसने नियम बना लिया ये रोज आता है तुम आया नहीं कि वो आया नहीं और ये क्या बात है एक दफा एक चाटा उसको रसीद कर दो न ने कहा ठहरो जिंदगी खुद ही उसको चाटा रसीद कर देगी कई दिन बीत गए लोग पूछते भी कब जिंदगी चाटा रसीद करेगी कहां है जिंदगी पर एक दिन वो घड़ी आ गई एक अफगान सैनिक जहाँ नसरुद्दीन बैठा करता था एक दिन सुबह आके वहीं चाय घर में बैठा, उसने उसी रंग की पगड़ी बांध रखी थी जैसे नसरुद्दीन पीठ के पीछे से लड़के को कुछ दिखाई ना पड़ा उसने पगड़ी को एक हाथ मारा वो अफगान सैनिक तलवार निकाली और लड़के की गर्दन काट दी, नसरुद्दीन ने कहा देखते हो बुरी लत आखिर बुरा परिणाम ले आती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 तब तुम दुखी पीड़ित संतप्त विषाद में हारे हुए सर्वहारा पराजित विदा लेकिन जो धारा के साथ बहता रहा उसे धारा कभी भी पराजित न कर पाएगी जो हार ही गया उसको तुम हराओगे कैसे जो पहले से ही अंतिम बैठ गया उसे तुम अब और कहा पीछे हटाओगे जिसने दावा न किया उसके दावे का खंडन नहीं किया जा सकता और जिसने कभी घोषणा ना की अपने अहंकार की उसके अहंकार को तुम चोट कैसे पहुंचाओगे लाह से कहता है कि खड्ड और घाटियां समुद्रों और महान नदियों से भर गए कैसे हुआ यह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 क्योंकि उनके वास्तविक झुकने में तत्क्षण मेरे भीतर कुछ होना शुरू हो जाता अगर वो यूं ही झुके तो मेरे भीतर कुछ भी नहीं होता जैसे ही कोई व्यक्ति सच में ही झुकता है तत्क्षण मेरी ऊर्जा उसकी तरफ बहनी शुरू हो जाती जीवन ऊर्जा का प्रवाह है ऊर्जा भी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 तभी बुरे से संबंध बनेगा क्योंकि बुर थे दो अहंकार अगर बुरे के चरणों में तुम झुके तो बुरा तुम्हें बिगाड़ ना पाएगा यह बड़े रहस्य की बात है इसलिए हमने पूरब में एक हिसाब बना रखा था चरणों में झुकना सहज कर दिया था किसी के भी चरणों में झुक जाना कोई अड़चन की बात नहीं है अगर भला होगा आदमी तो लाभ होगा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 जब परमात्मा के प्रेम का राज जाना तो एक बात और भी समझ में आ गई परमात्मा प्रेम करने से मिलता है और सैतान घृणा करने से अगर सैतान को घृणा की तो वो मिलता रहेगा अगर सैतान के साथ अहंकार का कोई भी संबंध बना के रखा तो वह जगह जगह मिलता रहेगा तो राबिया ने कहा आप तो शैतान भी सामने खड़ा हो तो मैं ऐसे ही उसके चरणों में झुकती हूं जैसे परमात्मा के चरणों में अब मुझे कुछ फर्क ना रहा और जब से ऐसा हुआ तब से मैं सैतान से सुरक्षित हूं और परमात्मा मेरी तरफ बाहर चला जा रहा है तो मैं तुमसे ये नहीं कहता कि तुम गुरु के ही चरणों में झुकना वो एक हिस्सा है पहलू तुम बुरे से बुरे आदमी के चरणों में भी झुकना वो दूसरा पहलू है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 आदमियों में पागल होते जानवरों में भी थोड़े होते हैं जो अजायब घरों में रहते लेकिन वृक्षों में तो कोई पागल होता ही नहीं वह ऊर्जा बड़ी शुद्ध और हरी ताजी वृक्ष की पत्तियां ही हरी नहीं है वृक्ष के भीतर बैठा हुआ हरित प्रवाह है ऊर्जा का अगर तुम झुके तुम वृक्ष के पास से ताजे होके लौटोगे तुम नए होके लौटोगे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 लेकिन जल्दी ही तुम्हें अनुभव होगा कि कुछ बाह आ रहा है जो तुम्हारे मस्तिष्क को तरोताजा कर जाता है जो भीतर की धूल को झड़ा देता है और एक दफा तुम समझ गए झुकने का मजा और झुकने का आनंद फिर तुम्हें कोई राजी न कर पाएगा कि तुम अकड़ के खड़े हो जाओ क्योंकि तब तुम जानोगे अकड़ मौत है झुकना जीवन है लोच आत्मा है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 तो पागलपन फिर एक दिन लोगों ने देखा बीस साल के बाद बीस साल ऐसे ही जुनून झुकता रहा एक दिन लोगों ने देखा कि वह आके चुपचाप गुरु के पास बैठ गया और झुका नहीं लोग समझे कि अब ये बिल्कुल ही पागल हो गए अब तक एक अति की अब दूसरी अति कर रहा है शिष्यों ने गुरु से पूछा कि झुन्नून क्या बिल्कुल पागल हो गया गुरु ने कहा नहीं झुकने का अभ्यास पूरा हो गया अब वो झुका ही हुआ है अब झुकने की जरूरत नहीं अब उसने दूसरी अवस्था पा ली जहां वो नीचा ही है झुकना तो पड़ता है क्योंकि तुम बार बार खड़े हो जाते हो बार बार ऊंचे हो जाते इसलिए झुकना पड़ता है